भागवत महापुराण भागवत महात्म्य अथ तृतीय भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति सुतुवाच अथोदस्तुतान दृष्टि कृष्ण कीर्तन तत्परा सत्कृत्याथ परिस्व्या परीक्षित उवाच जी कहते हैं उद्धव जी ने वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देख कर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा उद्धव उवाच धन्यो राजन कृष्ण ही कत्या पूर्णोश नित्यदा यम निमग्न चित्तो श्री कृष्ण संकीर्तन हो सवे उद्धव जी ने कहा राजन तुम धन्य हो एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है कृष्ण पत्नी सुभद्र च दृष्टिया प्रीति प्रवर्ति तवोचित बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वजनानाप पर तुम्हारा प्रेम है तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है क्यों न हो श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है द्वारिकास्थु सर्वेश धनिया ए ते न संशय ऐसा ब्रजनिवासा पार्थ महादृष्टवान प्रभु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य है जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी श्री कृष्ण से मनसचंद्रो राधास प्रभयान्व तदिहार वनम रोचते सदा श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपने किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है कृष्णचंद्र सदा पूर्ण तस् कला चित चित सहस्र प्रभाम अत्रस्ते तस्वरूपता श्री कृष्णचंद्र नृत्य परिपूर्ण हैं प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय विकार नहीं होते उनकी जो सोलह कलाएं हैं उनसे सहस्रो चिन्हय किरणें निकलती रहती हैं उससे उनके सहस्रो भेद हो जाते हैं इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस बज्रभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है एवं भद्रासुराजेंद्र प्रपन्न भय भंजक श्री कृष्ण दक्षिणे पादे स्थान में वर्तते राजेंद्र परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है अवतारे त्रिकृष्ण योग मायातिभा तदबलेनात्म विस्मृत्या सीदे ते न संशय इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर दिया है उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं यह बात संदेह ऐसी ही है रहते ऋतः कृष्ण प्रकाशम तो स्वात्मबोधो न कश्यचे तत्प्रकाशस्तु जीवा नाम माया पिहित सदा श्रीकृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता जीवों के अंतकरण में जो श्रीकृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है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 अन्यथा तत्प्रकाश अस्तों श्रीमद्भागवता भवेद किंतु अब वह समय तो बीत गया इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है सुनो अट्ठाईसवें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्रीकृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद्भागवत से ही प्राप्त कर सकता है श्रीमद्भागवतम शास्त्र भागवत यथा कीर्तयते श्रूयते चापि श्रीकृष्ण त्र निश्चित भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद्भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहाँ उस समय भगवान श्रीकृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं श्रीमद्भागवतलोक श्लोकाधमे तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभी कृष्ण वल्लिराजते जहाँ श्रीमद्भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है वहाँ भी श्री कृष्ण अपने प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयी श्रुतम पापराधीन आत्मघात स्तुत कृत इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद्भागवत नहीं सुना उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली भागवतम शास्त्रम नृत्य जय परिसेवितम पितोचार जाम कुल पंक्ति सुधारितम जिन बलभाग्यों ने प्रतिदिन भागवत शास्त्र का सेवन किया है उन्होंने अपने पिता माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया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 योषिता परसा चर्वांचित पूर्णम अतो भागवत नृत्य को न से भाग्यवान्त्रियों तथा अंत्य आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद्भागवत से पूर्ण होती है अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद्भागवत का नित्य ही सेवन ना करेगा अनेक जन्म संसिध श्रीमद्भागवतम लभेत प्रकाशो भगवद्भक् उद्भवस्तत्र जायते अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है जिससे भक्ति उत्पन्न होती है साक्षाजन प्रसादात श्रीमद्भागवत पुराण बृहस्पति दत्तवान्ते ना हम कृष्णवल्लभ पूर्व में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो सका हूँ आख्यायिका ततेर उष्णुरात ज्ञायते ज्ञाते यत्र यगवत श्रुते परिचित बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी उसे तुम सुनो इस आख्यायिका से श्रीमद्भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है बृहस्पतिर्वाच ईक्षाश्चक्रे कृष्णो माया मायापुरशरोपे ब्रह्मा विष्णुशिवच्चा रजसत्वतमो गुण पुरशास्त्र उत्त अस्त दिशत उत्पत्त पालते चहारे प्रक्रमे लता बृहस्पति जी ने कहा था अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके दिव्य विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए उनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया ब्रह्मा तो नाभि कमलाउ उत्पन्नस्तम व्ययी जपन ब्रह्मोवाच नारायणादिशो पुरुष नारायणादिपुर परमात्म तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यों प्रकट किया ब्रह्मा जी ने कहा परमात्मन आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं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 इसका सेवन करते रहो ब्रह्मा तो परम प्रियत तेन कृष्णाप्त ये निशम सप्ताहरण भंगा ज सप्ताह समर्तयत ब्रह्मा जी थी भागवत का देश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा सात आवरणों का भंग करने के लिए थी मत भागवत का सप्ताह पारायण किया भागवत सप्ताह वितनुते सृष्टि निप्ताह पुनः पुनः सप्ताह यज्ञ की विधि से सात दिनों तक भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं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 जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके लिए उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा। तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं विरक्त हैं उन्हें उनके इच्छानुसार पांच प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। ये भी मोक्षम न वांच कथम पालयाम्य हम आत्मा चीज चापी पालयामी कथम वद परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा? यह बात समझ में नहीं आती इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा? इसका उपाय भी बताइए तस्मा अपी पुमाद्य श्री भागवतमाधिशत वाच च पठ स्वई विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पूर्व श्री कृष्ण ने उन्हें भी भागवत का उपदेश किया और कहा तुम तो अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो तथो विष्णु प्रसन्नात्मा परमार्थ कपाले समर्थो भोत्या माँसी मासी, मासी भागवतम स्मरण उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद्भागवत का चिंतन करने लगे इससे वे परमार्थ का पालन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 जिन्हें भगवान ने पहले संघार कार्य में लगाया था अपने सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना की रुद्रवाच नित्य संघारे प्राकृते तथा शक्त मम विद्य देवदेव मम प्रभो आत्यंति के संहारे मम शक्तिर्न विद्यते महदुख हम अमय तत्तो तेन ताम प्रार्थयाम्य हम रुद्र ने कहा मेरे प्रभु देव देव मुझमें नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्तियां तो है पर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बृहस्पतिर्वाच श्रीमदभागवतम तस्मापी नारायण सा तो संसेवना जिज्ञे चापी तमो कथा भगवती तेना कथा भागवती तेना से वर्षमात तात्यंति के नाम अं शक्ति सदा शिव बृहस्पति जी कहते हैं रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत की ही उपदेश किया सदाशिव रुद्र ने एक वर्ष में एक पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया इसके सेवन से उन्होंने समोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संघार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली उद्धव श्री भागवत महात्मा इमाख्यायिका गुरो शुवा भागवतम लब्धवा मुदेहम प्रणम्यतम उद्धव जी कहते हैं भागवत के महात्मा के संबंध में यह आख्या आख्यायिका मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ ततस्तु वैष्णवी रीतिम गृह माँ सामत श्रीमद्भागवता स्वादो मया सम्यक निषेविता तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी एक मास तक श्रीमद्भागवत कथा का भली भांति रसा स्वादन किया तवत वह बभूवाहम कृष्ण से सखा कृष्णे नियुक्त हम व्रजे स्व प्रेयसी गणे उतने में उतने से ही मैं भगवान श्रीकृष्ण का प्रीतम सखा हो गया इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रीतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया विरहातासुगोपीसु स्वयं नृत्य विहारिणा श्री भागवत संदेशो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 लाघ्याशम रहस्यम तत् चमत्कार उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तुरंत ही विदेह वेदना से विद, विरह वेदना से मुक्त हो गई मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा सर्वा सम्रार्थ कृष्ण थ्य मे सुमे श्रीमद्भागवते कृष्ण तदर रहस्यम स्वयं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 उसी के प्रभाव से मैं वज्रिकाश्रम में रहकर भी यहां ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ तस्मा नारद कुंडेत्राभि स्वेच्छया सदा कृष्णा प्रकाशो भक्ता नाम भवेत उसी के बल से यहां नारद कुंड पर सदा अनुसार विराजमान रहता हूँ भगवान के भक्तों को श्रीमद्भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है तदेशा कार्या श्रीमद्भागवत तो प्रवक्षा भी सहायोत्रयिवा निष्ठ भवेद इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की, की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद्भागवत का पाठ करूँगा किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी सुतवाच विष्णुरा तस्तवा तदुव प्रण तो ब्रवीं परीक्षित उवाच हरिदास कार्य श्री भागवत कीर्तनम कहते हैं यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले परीक्षित ने कहा हरिदास उद्धव जी आप निश्चिंत होकर श्रीमद्भागवत कथा का कीर्तन करें आज्ञाप्योहम यथा कार्य सहायोत्र मैया तथा सुतवाच सुयि तद्धवो तद वाक्यम उवाच प्रीतमान इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें सूर्य कहते हैं परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले उद्धव वाचा श्री कृष्ण न परित्यक्तें भूतले बलवान कलि करी परम विघ्न सत्कार्य समुपस्थित उद्धव जी ने कहा राजन भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा तस्मा अं दिग्विधेम जाग्रह माचर अहम तो मा सुमात्रे नैषवीमृत महामदभागवता स्वादम प्रचार्यम तयत एक प्रापय श्यामे ने मधुद्विषह इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर एक महीने तक यहाँ श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वादन कराऊँगा और इस प्रकार भागवत कथा से रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य धाम में पहुँचा दूंगा सुतवाचम सु तद्वतो राजा मुदित चिंतया तुरा तथा विज्ञापयाभिप्राय तमोद्धव सूत कहते हैं उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले ही कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए परन्तु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा चिंता से व्याकुल हो उठे उस समय उन्होंने उद्धव जी से प्रार्थना अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया परीक्षित दुर्वाच कलिम तो निग्रह तातते बचसे स्थित श्री भागवत प्रथम प्राप्ति कथम मम भविष्य राजा परीक्षित ने कहा हे तात आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूँगा मगर श्रीमद्भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी अहम तो समुग्राह्य मैं भी आपके चरणों के शरण में आया हूँ अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए सूत जी कहते हैं उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी ने जी पुनः बोले उद्धव वाच राजिंता नारच तवै भगवत शास्त्रे युख्याधिकारीता उद्धव उद्धवजी ने कहा राजन तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम्हें हो एक कालपर्यंत प्राय भागवत श्रुतः वर्तम व्रता न जानती मनुष्य कर्म संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रमण की बात भी नहीं जानते तत्प्रसादे न बहवो मनुष्या भारत आज भागवत प्राप्तो सुखम प्राप्त शाश्वतम तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद्भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे नंदनंदन ऋपस्तु श्रीशुको भगवान्षि श्रीमद्भागवत तोभ्यम श्राव्यन्त संशयम् महर्षि भगवान श्री सुखदेवजी साक्षात् नंदनंदन श्रीकृष्ण के स्वरूप हैं वे ही तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है तेन प्राप्त सिराजस्व निं धाम व्रजेश भुवि भविष्य राज उस कथा के श्रवण से तुम वृद्रेश्वर वद्रेश्वर भगवान श्रीकृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे इसके पश्चात इस पृथ्वी पर भागवत कथा का प्रचार होगा तस्मात्म ग राजेंद्र कल निग्रह आचर अतः राजेंद्र परीक्षित तुम जाओ और कलियुग को जीतकर अपने वश में करो सुतवाच इतक्त स्त परिक्रम न गो राजाधिषाम जय सूजी कहते हैं उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए वद्रस्तो निजराद्यशम प्रतिभाहुं विधायच ति सा कम तस्थ इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिभाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ ले उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद्भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे अथ वृंदावन ए समा समोवर्धन समीपत श्रीमद्भागवत आस्वादस्तुवे न प्रवर्ति तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट एक महीने तक श्रीमद्भागवत कथा के रस की धारा बहाई तस्मिन्स्वाद्य सच्चिदानंद रूपिणी चकाशे हरे लीला ये उस रथ का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं के दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा आत्मा चम सर्वे दुस्तथा भद्रस्तु दक्षिणे दृष्ट कृष्ण पाद सरो स्वात्मा कृष्ण वैधुर्यान्मुक्तोभतन्मातर कृष्णे रास रात्रि प्रकाशे चंद्रे कला प्रभारूपम आत्मा वृक्ष विस्मृत स्वृष्ठ बृहव्याधि विमुक्ता स्वद जजो उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा बद्रनाभ ने श्रीकृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्रीकृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे बद्रनाथ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्रीकृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परमधाम में प्रविष्ट हो गई ये दे सर्व नित्यलीला अंतरम गता व्यवहारिक लोकेभ्य सद्यो दर्शन आगता इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अत्यंग अं, अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए गोवर्धन कुंजेश गोसुवृंदावना दिशो नित्यम कृष्णे न बोधनते दृश्य प्रेम तत्पर ये सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में वृंदावन काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ के दिव्य गौवों के बीच में श्रीकृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं सुतवाच या भगवत प्राप्ति चापी कृत तस् वही भगवत प्राप्तिर दुख हानिश्च जाये सूजी कहते हैं जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुख का सदा के लिए अंत हो जाएगा इसी इसकांदे महापुराण एकाशीति सहस्रायां सीतायाम दैष्णवखंडे परिदुद्धव संभादे श्रीमद्भागवत महात्म्यृतीयोध्याय